ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार इस कंडिका के प्रथम वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं कोयम आत्मा इति उपासमये इत्यादि प्रथम वाक्य हैं इसकी व्याख्या रूप भाष्य में हम लोग तमेव वयम अपि नु कोनुखलु स आत्मा इति यहां तक के भाष्य की चर्चा कर चुके हैं एवं जिज्ञासा पूर्वम अन्योन्यम इत्यादि पृछता की चर्चा होनी है एवं जिज्ञासा पूर्वम इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है एक आशंका करके उसके उत्तर के रूप में टीकाकार एवं इत्यादि का लिखते हैं। तो टीका को देखिए ननु यह भूता व्याकरण एव आत्मा इति इति निर्धारण विचार अनुपपत्ति निर्धारणसंभवात्चारापत्तिशंक्य एवं द्वो प्रविष्टत्वेन न इति इत्याह इतना है स्मरमाधारण्ति वक्त प्रविष्ट होता है आशंका ननु ये निपात है कई अर्थों में आता है तो यहां आशंका अर्थ में है आशंका कौन सी है तो आशंका बताइए कि भूता नाम व्याकरण अर्थम यह प्रविष्ट तो भूत शब्द से लेना है यहां पर भूतों का कार्य जो भौतिक कार्यकरण संघात है उसे भूत शब्द से लेना तो भूता नाम का अर्थ निकलेगा कार्यकरण संघाता नाम व्याकरणार्थम इसमें वी अंग उपसर्ग पूर्वक दुक्रिय करणे धातु का भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करके व्याकरण शब्द बना है और धातु के संबंध से क्या नाम उपसर्ग के संबंध से धातु का अर्थ परिवर्तित होता है भू धातु का सत्ता अर्थ है अनुपसर्ग लगने से अनुभव रूप ज्ञान अर्थ निकलता है प्रउपसर्ग निकलने से प्रभव यानी उत्पत्ति अर्थ निकलता है पराउपसर्ग लगने से पराभव का मतलब होता है पराजय इस प्रकार ये उपसर्ग के संबंध से धातु का अर्थ परिवर्तित होता है बदल जाता है तो यहां वी और आंग उपसर्ग के संबंध से क्री धातु का जो करणारूप अर्थ था क्रिया रूप अर्थ था वह परिवर्तित होकर के क्रिया विशेष जो वदन है और ज्ञान है इन दोनों को बताएगा व्याकरण शब्द तो जब व्याकरण शब्द का अर्थ कथन लेंगे वदन लेंगे तब तो भूतानाम व्याकरणार्थ व्याकरणम का अर्थ निकलेगा कार्यकरण संघात का तादात्म्य न कथन ये भूतानाम व्याकरणम शब्द का अर्थ निकलेगा व्याकरण शब्द का अर्थ कथन करने पर और व्याकरण शब्द का अर्थ ज्ञान भी लेना है ज्ञान कौन सा अर्थ ज्ञान आत्मज्ञान क्योंकि पहले आया था कि जगत को बनाने वाले आत्मा ने विचार किया कि यदि इस कार्यक्रम संघात का व्यवहार कार्यक्रम संघात में प्रपद के द्वारा प्रविष्ट जो मेरा प्रतिनिधि है प्राण उसी से हो जाएगा तो मुझे कौन पहचानेगा फिर मेरे ज्ञान का मेरा ज्ञान कैसे होगा जिज्ञासु को इसलिए स्वयं भी इस कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होने का निश्चय किया परमेश्वर ने कि प्राणियों को जिज्ञासुओं को परमात्मा का ज्ञान हो जाए इस उद्देश्य से परमात्मा ने भी इस कार्यक्रम संघात में प्रवेश किया है इस ये बात पहले आई हुई है प्रथम अध्याय में इसलिए व्याकरण शब्द का अर्थ उस वाक्य के अनुसार ज्ञान निकलेगा आत्मज्ञान तो भूता नाम व्याकरणार्थम का निकलेगा कार्यक्रम संघात के साथ तादात में रूप से स्वयं का कथन करने के लिए तथा परमात्म ज्ञान के लिए ये व्याकरणार्थम इसमें अर्थ शब्द प्रयोजन को बताता है व्याकरण भूता नाम व्याकरणम अर्थम अर्थ यानी प्रयोजनम उसे कहा जाएगा भूतानाम व्याकरणार्थम ऐसा व्याकरण के लिए क्या हुआ प्रवेश हुआ यश प्रवेशनस्य अन्य पदार्थ हो जाएगा प्रवेश तो यह प्रविष्ट तो भूतों का तादात्म्य संबंध से कथन करने के लिए तथा स्वयं के जिज्ञासु को ज्ञान के लिए जिसने इस शरीर में प्रवेश किया है स आत्मा वही आत्मा हो जाएगा इस प्रकार का निर्धारण संभव हो जाएगा तो विचार अनुचित है बिना विचार के ही यह निश्चय हो जाएगा तो विचार की पुनः अनुपपत्ति आत्मविषय विचार की क्योंकि आत्मा का अनिर्धारण हो तो निर्धारण अनुकूल विचार किया जाता तो आत्मा का निर्धारण तो इसी प्रकार से संभव है तो विचार इति आशंक्य इस प्रकार की आशंका है ये आशंका होने पर ये कहते हैं कि एवं अपि अब एवं जिज्ञासा पूर्वम इत्यादि से जिस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है वह अभिप्राय स्पष्ट करते हैं कि एवं अपि द्वयो प्रविष्टत्वेन स्मरियमाण्वात तो एवं अपिका अर्थ है कि जो कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुआ वह आत्मा है ऐसा निर्धारण संभव होने पर भी ये एवं अपी का अर्थ निकलेगा जो प्रविष्ट हुआ है शरीर में वह आत्मा है ऐसा निर्धारण कर भी ले तो भी प्रविष्ट हुआ यदि एक होता तो ये निश्चय होता कि जिसने प्रवेश किया वह आत्मा है प्रवेश करता लेकिन यहां प्रवेश करता तो दो है वो कहा जा रहा है कि द्वयो प्रविष्टत्वेन स्मरियम तो पूर्व ग्रंथ के द्वारा ऐत्रे उपनिषद में ही शरीर में प्रविष्ट के रूप प्रविष्ट होने वाले दो बताए गए हैं तो दो प्रविष्टत्व स्मरिमान तो प्र, प्रवेशकर्ता के रूप में दो का ज्ञान हो रहा है वे कौन दो हैं तो वो आगे बताए जाएंगे इसलिए यहां दो होने से निर्धारण नहीं होगा संशय उपस्थित होगा कि प्रविष्ट हुए दो में से कौन आत्मा है प्रपद से प्रविष्ट हुआ प्राण को आत्मा मानेंगे या मूर्धा का भेदन करके प्रविष्ट हुए को आत्मा मानेंगे ऐसा संश ही बना रहेगा निर्धारण नहीं हो पाएगा ये यह यहाँ पर कहा कि न इति वक्त द्वयो प्रविष्टत्व स्मृतम् तो दोनों के प्रवेशकर्ता के रूप में स्मृति होती है पूर्व में जो श्रावण ज्ञान हुआ श्रावण ज्ञान हुआ उससे जन्य संस्कार से यहाँ पर स्मृति होगी उसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवं जिज्ञासापूर्व अन्ता अतिक्रांत विशेष विषय विशे श्रुति संस्कार जनिता स्मृति ही तो स्मृति ही अजायत, तो अजायत का अर्थ है स्मृति उत्पन्न हुई तो किनको स्मृति हुई यानी स्मरण हुआ तो ष्यंत पद जो है प्रछताम तो पृताम स्मृति ही अजात का अर्थ निकलेगा प्रश्नकर्ताओं को स्मरण हुआ किसको प्रश्न कर रहे हैं तो कहते अन्योन्यम यानी जिज्ञासु बैठे हैं कहीं मिलकर के और एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो खाली समय पास करने के लिए पूछ रहे हैं या जानने की इच्छा से पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर देते हुए कहा कि एवं जिज्ञासा पूर्वम तो जिज्ञासा उन्हें हैं आत्म विषय को आत्म जिज्ञासु बन करके एक दूसरे से पूछ रहे हैं यानी जिज्ञासुओं का प्रश्न है और प्रश्नकर्ता जिज्ञासुओं के अंतकरण में यह स्मृति हुई क्या स्मृति हुई तो स्मृति का विशेषण है अतिक्रांत से लेकर के जनिता यहां तक एक पद है अतिक्रांत से लेकर के जनिता तक जो एक पद है वह है स्मृति का विशेषण स्मृति ही स्त्रिंग प्रथमा का एक वचन है ना और इसलिए जेनिता में भी स्त्रीलिंग है टाप हुआ है प्रथमा एक वचन है अजायतक क्रिया का कर्ता है स्मृति उत्पन्न हुई स्मृति का विशेषण ये है तो इसमें कई एक समास हुए हैं। अतिक्रांत विशेष विषय विशे श्रुति संस्कार जनिता यहाँ तक जो एक पद है इसमें पहला समास तो है अतिक्रांत समास सीधा टीका को ही देखिए टीकाकार समास का विग्रह करके बता रहे हैं जनिता यहाँ तक का जो एक सामासिक पद है उसका उसमें कहीं एक समास हुए उनके विग्रह इस प्रकार होंगे अतिक्रांत शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार की अतिक्रांतो यानी पूर्वम उक्तो ये अतिक्रांत शब्द का अर्थ निकलेगा पहले बताए हुए और होने से दो किस रूप से बताए गए हैं प्रवेशकर्ता के रूप में तो उनको लेना अतिक्रांतो पूर्वम उक्तौ मूल में अतिक्रांत था उद्विवचन है समास में फिर विभक्ति का लोप हो जाता है ना तो इसलिए अतिक्रांतो यानी पूर्वम उक्त यो विशेषो अतिक्रांत के बाद में एक विशेष शब्द है अतिक्रांत और विशेष में कर्मधारे समास है उस अतिक्रांत तथा विशेष पद के पद में हुआ जो कर्मधारय है उसका विग्रह है टीका में कि पूर्वम उक्तो यो विशेष पहले कहे गए जो विशेष पदार्थ हैं विशेष पदार्थ कौन है तो कहते देहे प्रविष्टो प्राणात्मन शरीर में प्रविष्ट हुए जो प्राण तथा आत्मा ये अतिक्रांत विशेष शब्द का अर्थ निकलेगा तो पूर्व में बताए हुए शरीर में प्रविष्ट प्राण तथा आत्मा ये है अतिक्रांत विशेष फिर विशेष शब्द के साथ बहुरी समास है वो बता रहे हैं आगे बोगी समाज का विग्रह कि तद विषया ये प्राण आत्म विषय उसे कहा जाएगा तद विषया और वो अन्य पदार्थ हो जाएगा श्रुति श्रुति प्रमाण तो इसलिए तद विषया श्रुति जन्य अनुभव ये तद विषया ये स्मृति का ही विशेषण बना दो श्रुति का ना बना करके तो तद विषया तो विषयों ये यहा स्मृत अन्य पदार्थ हो जाएगी स्मृति उस स्मृति को कहा जाएगा तद विषया का मतलब पहले शरीर में प्रविष्ट के रूप में बताए गए प्राण आत्म विषयक स्मृति और तो भाष्य में आगे श्रुति संस्कार जनिता ऐसा है ना हाँ तो ये जो प्राणात्म विषय को स्मृति हो रही है वह किसको लेकर के हो रही है तो कहते हैं स्मृति तो होती है संस्कार जन्य और संस्कार होता है अनुभवजन्य और अनुभव होता है प्रमाण से अनुभव एक ज्ञान है ना, वो दो प्रकार का होता है एक भ्रमात्मक ज्ञान प्रमात्मक ज्ञान तो यहां पर प्रमात्मक ज्ञान से जन्य प्रमात्मक अनुभव को लेना है वो प्रमात्मक अनुभव होता है प्रमाण से वो प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति तो श्रुति जन्य अनुभव वहां श्रुति शब्द से लेना जन्य अनुभव को और अनुभव से भी ज... और फिर वो श्रुति शब्द से लेना अनुभव श्रुतिजन्य अनुभव जन्य इतना अर्थ निकलेगा श्रुति शब्द का ही संस्कार का विशेषण श्रुति पद से लेना है और संस्कार का विशेषण है श्रुतिजन्य अनुभव से जन्य इतना इसलिए श्रुति शब्द का ही अर्थ करते हैं कि श्रुतिजन्य अनुभव जन्य संस्कार अनुभव जन्य यहां तक वो श्रुति पद का अर्थ निकलेगा कि श्रुति से उत्पन्न हुआ जो अनुभव उस अनुभव से उत्पन्न संस्कार उसे श्रुति संस्कार कहा जाएगा सीधे श्रुति प्रमाण से संस्कार नहीं होगा श्रुति प्रमाण से हो जाएगा अनुभव और उस अनुभव से जन्य हो जाएगा संस्कार तो श्रुतिजन्य अनुभव जन्य जो संस्कार और उस संस्कार से उत्पन्न होगी स्मृति उसे कहा गया श्रुतिजन्य अनुभव जन्य संस्कार जनिता स्मृति तो इसमें भाष्य में तो है अतिक्रांत विशेष विषय श्रुति संस्कार जनिता ऐसा है ना एक पद और टीका में टीका कारणे तद विषया को अलग एक पद बनाया और जन्य अनुभव जन्य संस्कार जनिता एक अलग पद बनाया है ना तो ये दो विशेषण एक ही पद में से स्मृति के निकलेंगे अर्जो टीका में दो पद है उनमें करना कर्मधारे समास अलग से तद विषया इसमें यानी अतिक्रांत विशेष विषया और श्रुति संस्कार जनिता इन दो पदों में कर्मधारे समास करके एक पद होगा तब जाकर के भाष्य में विषय शब्द में जो रस्व अकार है ना यकार में स्वाकर बनेगा टीका में तो अलग पद होने से टाप प्रत्यय करके विषया ये स्त्रीलिंग है ये ध्यान में आ रहा है ना? इसलिए क्या करना पड़ेगा तद विषया इसमें या में आकार को दीर्घ आकार को हटा करके रस्व बनाना पड़ेगा ना वो रस्व कैसे बनेगा समास होने पर स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति होगी स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति होने से रस टाप चला जाएगा तो रस आकार बचेगा इसलिए एक अतिक्रांत विशेष विषया और श्रुति संस्कार जनिता इसमें कर्मधारे समास हुआ और तब जाकर के भाष्य में एक पद हुआ अतिक्रांत विशेष विषय विशे, श्रुति संस्कार जनिता ये स्मृति का विशेषण बना लेकिन तो जब विग्रह करेंगे तो इसी एक पद में से दो विशेषण निकलेंगे स्मृति के पूर्व में कथित प्राण आत्म विषय विशे, आत्म विषय को वो स्मृति है वो स्मृति के विषय को बताने वाला प्रथम विशेषण हो जाएगा और स्मृति के कारण को बताने वाला विशेषण हो जाएगा श्रुति संस्कार जनिता ये विशेषण तो श्रुति प्रमाण से अनुभव हुआ अनुभव से जन्य संस्कार हुआ और उस संस्कार से स्मृति उत्पन्न हुई ये बताया और ये सब चर्चा हो किस लिए रही है ये दिखाना है कि शरीर में जो प्रविष्ट हुआ है वह आत्मा है ऐसा निर्धारण संभव हो जाएगा तो विचार व्यर्थ है ये जो शंका की गई है पूर्व पक्ष के द्वारा विचार के अनुपत्ति की इस आशंका का निराकरण करने के लिए विचार की उपपत्ति दिखा रहे हैं और विचार की उपपत्ति तब होगी जब विशेष निर्धारण संभव नहीं होगा विचार के बिना तो विचार के बिना विशेष निर्धारण असंभव है ये दिखा रहे हैं इसे दिखाने के लिए असंभव दिखाने के लिए दो प्रविष्ट पदार्थ बताने पड़ेंगे तो दो प्रविष्ट पदार्थ बताए जा रहे हैं प्राण तथा आत्मा तो इसलिए ये निर्धारण नहीं हो पाएगा कि जो प्रविष्ट हुआ वह आत्मा है तो प्रविष्ट हुआ एक ही होता तो इस प्रकार का निर्धारण हो जाता लेकिन यहां तो प्रविष्ट हुए दो हैं प्राण तथा आत्मा तो इन दो में से कौन आत्मा है यह निर्धारण संभव नहीं होगा असंभव ही रहेगा उसके लिए विचार करना जरूरी होगा ये बताने के लिए ये सब भाष्य आ रहा है अब भाष्य में जो तम प्रपदाभ्याम प्रपदाभ्याप्यत इत्यादि वाक्य है इसका उतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए कि ताम स्मृति स्वरूप स्वरूपतो दर्शयति तम प्रपदाभ्याम इति। तो ताम तामे स्मृति यानी पूर्वोक्त प्राण तथा आत्म विषय जो स्मृति है उसी स्मृति का स्वरूप स्वरूपतः ज्ञापन करने वाला ये भाष्य है पहले भाष्यकार भगवान दो पदार्थ शरीर में प्रविष्ट है इसका ज्ञापक प्रमाण बता रहे हैं दो श्रुति वाक्य जो पहले आए हुए हैं तो पहला वाक्य है तम ब्रह्म एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है कि स एव वक्यम द्वारा विदार्यत ये दो वाक्य हैं श्रुति वाक्य। इन दो वाक्यों के द्वारा दो को शरीर में प्रविष्ट के रूप में बताया गया है इसलिए शरीर में दो प्रविष्ट हुए हैं यह प्रमाण सिद्ध है यह अर्थ निकलेगा ना तो यहां प्रापद्यत क्रियापद है ना इस प्राप्त क्रियापद का कर्ता कौन होगा तम प्रपदाभ्याम प्रपदाभ्यापद्यत ब्रह्मेम पुरुषम इसमें क्रिया का कर्ता है ब्रह्म और कर्म है तम इमम पुरुषम इसमें पुरुषम ये द्वितीयांत प्राप्त क्रियापद का कर्म है कर्ता है ब्रह्म पदार्थ ब्रह्म प्रथमांत पद है ना इसलिए कर्तवाच्य में प्रथमांत पद का अर्थ होता है कर्ता तो ब्रह्म पुरुषम प्राप्त और कौन से पुरुष में तो तम इम पुरुषम तो तम तथा इमम ये दो सर्वनाम द्वितीयांत होने से पुरुष के साथ अन्वित होंगे तो तम और पुरुषम शब्द से लेना है पुरुष शब्दित शरीर यहां पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा नहीं लेना पुरुष शब्द का अर्थ कहीं कहीं आत्मा भी होता है लेकिन यहां शरीर अर्थ है तो इसलिए ब्रह्म पुरुषम प्रापद्यत का अर्थ निकलेगा ब्रह्म शरीरम प्रापद्यत ब्रह्म शरीर में प्रवेश किया कौन से शरीर में तो कहते हैं तम इमम तो तम इमम का मतलब निकलेगा जो समष्टि शरीर है विराट नामक उसमें भी और वेष्टि शरीर है मनुष्य इसमें भी दोनों में प्रवेश किया किसने ब्रह्म ने यह कौन सा ब्रह्म है प्रपद से प्रवेश करने वाला प्रवेश किया तो कहां से प्रवेश किया तो प्रपदाभ्याम तृतीय का द्विवचन है तो प्रपदाभ्याम का अर्थ निकलेगा प्रपद से प्रवेश किया और प्रपद का अर्थ है पादाग्र तो पादाग्र से वेष्टि कार्यक्रम वेष्टि शरीर में ब्रह्म ने प्रवेश किया वो ब्रह्म कौन सा है प्रपद के द्वारा प्रवेश करने वाला वो कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म का दूसरा नाम है सूत्रात्मा प्राण प्राण कहते हैं सूत्रात्मा कहते हैं वेष्टि में आया तो प्राण समष्टि में प्रविष्ट हुआ तो सूत्रात्मा ये कार्य ब्रह्म है प्राण को कार्य ब्रह्म कहा जाता है इसलिए यहां ब्रह्मा शब्द से लेना प्राण को कार्य ब्रह्मा को तो कार्य ब्रह्म ने प्रवेश किया प्रब से और यही अर्थ टीका में टीकाकार ने बताया है उसे देखिए अनवय बताया टीकाकार ने कि तम म पुरुषम यानि शरीर प्रपदाभ्याम प्रपदाभ्याम का अर्थ कर दिया पादाग्राभ्याम ब्रह्म यानी अपर ब्रह्म प्राण प्रविष्टः प्राप्त शब्द का अर्थ कर दिया प्रविष्टः तो शरीर में कार्य ब्रह्म जो प्राण है उसने प्रवेश किया ये अर्थ निकला तम प्रपदाभ्या प्राप्त ब्रह्मेम पुरुषम वाक्य का अब दूसरा जो श्रुति वाक्य है स एतम एवं विदार्य एतया द्वारा प्राप्त यह शरीर में प्रविष्ट जो दो बताए गए हैं उनमें से एक को तो बताया गया तम प्रपदाभ्याम इस वाक्य के द्वारा दूसरे को बताने वाला ये वाक्य है इसी रूप में अवतरण लिखते हैं टीकाकार इस वाक्य का कि अन्यस्य प्रवेश श्रुतिम आह स येतम इति तो अन्य का अर्थ निकलेगा दूसरा वो किससे किस अन्य दूसरा तो प्राण से प्रांत से अन्य जो आत्मा है दूसरा उसके प्रवेश का ज्ञापक श्रुति प्रमाण यहाँ पर बताया जा रहा है स एतम एवं विदार्य विदार्यतया द्वारा प्राप्त इसमें स शब्द से लेना है आत्मा को और एतम एवं सीमान शब्द से लेना है मूर्धा को तो मूर्धा का विदार्य वी, का अर्थ है करके। मूर, मूर्धा को विदारण करके एतया द्वारा प्राप्त यानी रूप द्वार से स यानी आत्मा प्राप्त यानी प्रविष्ट किसमें तो तम एतम का अनुवर्तन ले आना भी तम एतम क्या तम इम पुरुषम शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया मूर्धा रूप द्वार से द्वारा तृतीय अंत है द्वार शब्द है स्त्रीलिंग है इसलिए ये तया ये जो द्वार का समाधिकरण ये तत्त शब्द है उसमें तृतीया स्त्रीलिंग हुआ एक वचन अब येतरुषम ये द्वे ब्रह्मणी इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए श्रुति लब्धम अर्थम आह एतम एव ये दो श्रुतिया हुई तम प्रपदाभ्याम एक और स, एतम एव सीमानम विदारिय दूसरी इन दो श्रुतियों से जो अर्थ प्राप्त हुआ इन्होंने शरीर में प्रविष्ट दो को बताया है दो वाक्यों ने वही अर्थ इस वाक्य से भाष्कर भगवान बता रहे हैं ये भाष्कर भगवान का अपना वाक्य है पूर्ववर्ती दो तो श्रुति वाक्य थे तो एतम पुषम देश ब्रह्मणी इतरेतर प्रातिकेट ये इतर इतर प्राति प्रतिपन्ने तो प्रति का कर्म है एव एक पुषम शब्द का अर्थ है शरीर तो एव पुरुषम यानी शरीर इसी शरीर में द्वे ब्रह्मणी एक ही शरीर में देश ब्रह्मणी प्रातिकूल्यन प्रतिपन्ने तो द्वे द्रह्मी प्रतिपन्ने प्रतिपन्ने ये द्विवचन है उकर्तार्थ में अख्त प्रत्यय हुआ है प्रति पूर्वक पद धातु से तो बन गया प्रतिपन्न निष्ठा तो न पूर्व से च ऐसा एक सूत्र आता है न उससे हो गया निष्ठा प्रत्यय जो है उसे नकार और फिर दकार को येरोणुनाशिकोवा से अनुस्वार होकर के वो प्रतिपन्न ये बन जाता है का मतलब और प्रातिकूल्यन इतर इतर प्रातिकूल्यन में इतर इतर शब्द से लेना दोनों एक दूसरे के प्रातिकूल्यन शब्द का अर्थ निकलेगा अभिमुखतया एक पादाग्रह से प्रविष्ट हुआ दूसरा मूर्धा से प्रविष्ट हुआ इसलिए एक दूसरे के अभिमुख होकर के प्रविष्ट हो जाएंगे ना तो प्रातिकूल्यन शब्द का अर्थ है अभिमुख अभिमुखतया ये टीकाकार अर्थ करते हैं टीका को देखिए कि अत्र इति इति इति अध्यारित्य अभिमुख तया एव प्रातिकूल्यन इतरेतराभिमुखतया पुरुष शरीरम प्रतिपन्ने प्रविषे द्वे ब्रह्मणि ब्रह्मणी स्मृति अजात ऐसा अन्वय समझ समझना तो यहाँ पर अत्र इति इति तो यहाँ पर अत्र श्रुतिभ्याम ये दो पद इन दो पदों का अध्यय करना है कहा परम के पहले अत्र श्रुति भ्याम ऐसे इन दो पदों का अध्ययन करके अर्थ करना कि श्रुति भ्याम इतरेतर प्रातिकूल्य न प्रातिकूल्यन अर्थ कर दिया अभिमुख तया और येतम एव पुरुषम का अर्थ करते हैं येतम एवं पुरुष शरीरम इस पुरुष शरीर में पुरुष शब्द शरीर में प्रतिपन्ने यानी प्रविष्टे प्रतिपन्ने शब्द का अर्थ कर दिया प्रविष्टे के तो ब्रह्मणि तो दो ब्रह्म प्रविष्ट हुए है एक है प्राण शब्दित अपर ब्रह्म और आत्मा शब्दित दूसरा पर ब्रह्म तो पर, पर, पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म इन दोनों ने इस शरीर में प्रवेश किया ये ये श्रुतियां बता रही है इन दो श्रुतियों से ये अर्थ निकलाया तो संशय होगा मान लेते हैं कि दोनों अब का अवतरण है टीका में उस अवतरण को देखिए अन्वय के बाद में ऐसी स्मृति पहले जिज्ञासुओं को हुई आपस में एक दूसरे से पूछने वाले जिज्ञासुओं को ये स्मृति हुई ये पहले बताया था ना कि संस्कार जनिता स्मृति अजायत पृछताम उसी ओ परस्पर पूछने वाले जिज्ञासुओं को जो स्मृति हुई दो पदार्थ विषयक उसे यहां पर बताया गया तो दो पदार्थ विषय स्मृति होने से ये निर्धारण नहीं होगा कि जो शरीर में प्रविष्ट हुआ वही आत्मा है तो शरीर में तो दो प्रविष्ट हुए तो एक शरीर में फिर दो आत्मा मानने पड़ेंगे इसलिए अनिर्धारण ही है ये दिखाया जा रहा है आगे अनिर्धारण में हेतु भी बताया जा रहा है तेज अस्य इत्यादि वाक्य से इसकी अवतरण टीका को देखिए इसकी अवतरण टीका है ना नन्वय हाँ। इसके बाद में देखिए कि न तू एतम एव अतम एवं पुरुषम अच्छा पहले थोड़ा इसी के विषय में ये बताया जा रहा है निस्मृति उत्पन्न हुई है और इस प्रकार का नतु इस इसका नित्य के साथ जाएगा इसे आगे देखिए कि नतु इति नुषम ब्रह्म ततम इति वाक्यम द्वे ब्रह्मणी इतिन द्वे ब्रह्मणि इति वेदितव्य च चो प्रवेश मानतया उपन्यास्तम भ्रमितव्यम और भ्रमितव्यम के बीच में नतु को नतु ले आना अने किसी को ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए नतु तो भ्रमितव्यम का अर्थ निकलेगा इस प्रकार का भ्रम न करे इस भ्रांति में न रहे कोई क्या भ्रांति होगी तो कहते इस प्रकार की भ्रांति हो सकती है लेकिन वह यह भ्रांति करना उचित नहीं है क्या भ्रांति तो इति अने तो ये जो वाक्य है येतम ये, ये व पुरुषम इतने से इस वाक्य से भाष्यस्त ये जो एव पुरुषम द्वे ब्रह्मणि इतरेतर प्रातिकूल्य प्रा, प्रतिपन्ने इस वाक्य के विषय में ये चर्चा चल रही है इसमें जिन दो श्रुतियों के द्वारा शरीर में प्रविष्ट दो पदार्थ बताए गए हैं प्राण तथा आत्मा वह श्रुति वाक्य पूर्व में बताए हुए हैं प्रपदाभ्याम प्राप्त एक और दूसरा स एतम एवं विदार्य ये इन दो श्रुतियों से एक शरीर में प्रविष्ट हुए दो पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं ये यथार्थ भाष्य वाक्य अर्थ, भाष्य का अर्थ निकलेगा वास्तविक अर्थ लेकिन कोई ऐसा यहां पर भ्रम न करें कि एक एव पुरुषम यह वाक्य बता रहा है कि एतम ब्रह्मा इस वाक्य को ये भी एक श्रुति वाक्य आता है कि कहा गया हाँ, पुरुषम ब्रह्म ततम, ततम अपश्यत एक श्रुति वाक्य है ना तो ये तम एवं इससे इस, इस श्रुति वाक्य को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं एक ब्रह्म को शरीर में प्रविष्ट होने दिखाने वाला वाक्य और दूसरा द्वे ब्रह्मणी इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है द्वे ब्रह्मणी वेदितव्य इस श्रुति वाक्य को यानी पूर्व में बताए गए दो श्रुति वाक्य से अतिरिक्त दूसरे दो श्रुति वाक्य हैं जो इस शरीर में प्रविष्ट हुए दो ब्रह्म को बता रहे हैं क्योंकि वहां द्वे ब्रह्मणी पदाया हुआ है ना तो उससे द्वे ब्रह्मणी वेदितव्य ये वाक्य बताया जा रहा है और ये तम एव पुरुषम वाक्य बताया जा रहा है इस प्रकार का भ्रम किसी को नहीं रखना चाहिए ये यहां पर कहा इति नतु भ्रमितव्यम इन दो श्रुति वाक्यों को यहाँ पर नहीं बताया गया है जगत के शरीर के अंदर प्रविष्ट होने वाले दो पदार्थ के ज्ञापक प्रमाण के रूप में अभी तो पहले जो भाष्य में चर्चित दो वाक्य हैं उन दो वाक्य ही इस अर्थ में प्रमाण हैं ये यहां पर कह रहे हैं ये ध्यान में आया ना है, तो तो का है तो। हा तो दूसरे वेद का भी लिया जा सकता है ना प्रमाण के रूप में क्योंकि पाठ में स्वाध्याय में क्रम के अनुसार मुंडक का भी अध्ययन हो चुका है तो उस मुंडक के वो तो द्वे विद्य वेदितव्य वो है एक द्वे ब्रह्मणी वेदितव्य वो अलग है एक वेद और एक अपरब्रह्म शब्द्रह्म पर ब्रह्म उन दो ब्रह्मी वेदितव्य में ये दो लिए जाते हैं वो दूसरे इसका है लेकिन तब भी हो सकता इसी आयतरे में ही पूर्ववर्ती जो तीन अध्याय है अरण्यक में उनमें आया हुआ वाक्य हो ब्रह्मी वेदितव्य तो ये वाक्य और येतम एवं पुरुषम ततम अपश्यत ये वाक्य इन दो वाक्य के द्वारा शरीर में प्रविष्ट दो वस्तु बताई गई हैं ये नहीं कह सकते ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए ये टीकाकार कह रहे हैं अभी तुझो पहले भाष्य में आए हैं दो वाक्य वही दो वाक्य यहां पर एक शरीर में प्रविष्ट हुए दो पदार्थों को बताने वाले हैं अब कोई यह शंका कर सकता है कि इन दो श्रुति वाक्यों को क्यों शरीर में प्रविष्ट होने वाले दो पदार्थ के ज्ञापक न माना जाए? पूर्व में उक्त दो वाक्यों को ही क्यों शरीर में प्रविष्ट दो वस्तु के ज्ञापक के रूप में कहा जाए ये प्रश्न कर सकते हैं ना इसका उत्तर देने के लिए हेतु बताने के लिए ये वाक्य है ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ ना कि इति नतु नमितव्यम ये प्रतिज्ञा है इस प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए अब इस प्रतिज्ञा वाक्य का निश्चायक हेतु बताया जा रहा है कि आद्य आद्य वाक्य द्वयो प्रवेश अप्रतीत तो जिन दो वाक्यों को एक शरीर में प्रविष्ट दो को बताने वाले कहा जा रहा है उनमें से कहते हैं आद्य वाक्य द्वयो प्रवेश अप्रतीत तो आद्य वाक्य से लेना एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अश्यत ये वाक्य तो इसमें दो का प्रवेश प्रतीत नहीं हो रहा है एक ब्रह्म का एतम पुरुषम एतम एव पुरुषम यह तो द्वितीय अंत कर्म हो जाएगा और अपशत क्रियापद है वो प्रापद्य तभी नहीं है अपश्यत क्रियापद का कर्ता कर्म है ये तम पुरुषम और ब्रह्म तमम इससे लेना है ये भी द्वितीय अंत है ये महावाक्य है उसमें एक तम पुरुषम शब्द से लेना है शोधित तोमरथ को यानी साक्षी को और ततमम में एक तो शब्द का लोप होकर के तमम ऐसे तीन तत्शब्द है तकार हैं और तत तमम ब्रह्म का अर्थ है शोधित तदर्थ तो शोधित तमर्थ तो का शोधित तो तदर्थ के रूप में अनुभव किया अर्थ निकलेगा एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत का तो इसमें तो एक ही वस्तु प्रतीत हो रही है ना ब्रह्मात्म एकत्व तो प्रतीत हो रहा तो ये कह रहे हैं कि आद्य वाक्ये द्वो प्रवेश अप्रतीत एक तो ज्ञान वहां है प्रवेश भी नहीं है तो दो के प्रवेश की प्रतीति प्रथम वाक्य में न होने से यह भ्रम नहीं करना चाहिए एक हेतु हुआ दूसरा हेतु हुआ कि द्वे ब्रह्मणी वेदितव्य ऐसा आता है तो इस वाक्य में भी कहते हैं द्वितीय चब्द ब्रह्म अपर ब्रह्मण अभिधाने न तयोर्द्व प्रवेश मानत्व अयोगात इति तो द्वितीय तो वाक्य जो है द्वे ब्रह्मणी ये वाला इसमें दो ब्रह्म समझने चाहिए ये अर्थ निकलेगा और वो दो ब्रह्म कौन है तो एक है शब्द ब्रह्म वो शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद को और अपर ब्रह्म है क्या नाम दूसरा ब्रह्म हो जाएगा परब्रह्म ब्रह्म शब्द ब्रह्म और परब्रह्म ये दो ब्रह्म है ऐसा समझे वेदितव्य वेद को भी जानना जरूरी है और वेदार्थ रूप जो पर ब्रह्म है उसे भी जानना जरूरी है वेद का तात्पर्य तात्पर्यार्थ परब्रह्म है और परब्रह्म का अभिधायक वेद होने से उसे भी कहा जाता है ना पर ब्रह्म शब्द से कहा जाता है लेकिन वो हो जाएगा शब्द ब्रह्म तो इस प्रकार ये शब्द ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म इन दो का अभिधान द्वितीय वाक्य में होने से और इन वेद तथा पर ब्रह्म दोनों का शरीर में प्रवेश हुआ इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण न होने से ये लिखते हैं कि तयोर तयो तयोद्वयो शब्द से लेना वेद तथा परब्रह्म इन दोनों का शरीर में प्रवेश विषयक मानत्व अयोगा तो यानी प्रमाण न होने से इन दोनों का शरीर में प्रवेश ज्ञापक प्रमाण न होने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये दो वाक्य यहां पर ये एव पुरुषम और द्वे ब्रह्मणी इन दो इन वाक्यों से ये दो श्रुति वचन बताए गए हैं ऐसा नहीं कह सकते ये भ्रम नहीं रखना चाहिए ये यहां पर कहा इसलिए क्या हुआ कि पहले वाला जो था तम प्रपदाभ्याम एक और स एतम एवं सीमानम विधार्य ये दूसरा वाक्य इन दो श्रुति वाक्यों से ही जिन दो का शरीर में प्रवेश बताया गया वे दो हैं कार्य ब्रह्म तथा ये कारण ब्रह्म जिसे कार्य की अपेक्षा पर ब्रह्म कहा जाता है इन्हीं का प्रवेश हुआ ये निश्चित होगा तो शरीर में जो प्रविष्ट हुआ वह आत्मा है ऐसा विशेष निर्धारण तब संभव होता जब एक ही का प्रवेश बताया जाता लेकिन यहां प्रवेश तो दो का बताया गया है प्राण का तथा आत्मा का इसलिए निर्धारण संभव नहीं होगा विशेष विशेष निर्धारण संभव न होने से विचार की उपपत्ति ही होगी ये अभी तक की चर्चा से निकल आया ना अब आगे है अस्य आत्मभूते इसका अवतरण टीका में कि तथा तयोर्दयो कथम आत्मत्व शंका इत्यत आह इति तो इन दो में से कौन आत्मा है ये शंका तो तब होगी जब दोनों में आत्मत्व संभव होगा तो ये पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी की तथापि का मतलब प्राण तथा आत्मा इन दो का प्रवेश शरीर में बताया गया इन दो वाक्यों से यह मान लेने पर भी तथापि का अर्थ निकलेगा कि तयो हो यानी प्राणात्मनो प्राण प्राणात्मनो हो कथम आत्मत्व शंका दोनों में आत्मत्व की आशंका कैसे होगी इस प्रकार का प्रश्न होने पर शंका होने पर कहते इत तो आह कहते इसलिए आत्म तो शंका होगी कि ते अस्य पिंडस्य आत्मभूते ते से लेना ये जो दो बताए गए पदार्थ है ते यानी द्वे वस्तुनी प्राण जो अपर ब्रह्म है और आत्मा शब्द से बताया गया कार्य कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म इन दो को अस्य पिंड शब्द से लेना शरीर को इस शरीर के आत्मा है आत्मभूत ये दोनों भी शरीर के आत्मभूत यानी सत्ता स्पूर्ति प्रदायक है शरीर का व्यवहार इन दोनों के रहते हुए ही चलता है दो में से एक भी ना हो तो आ, शरीर टिकेगा नहीं प्राण निकल जा तब भी शरीर का व्यवहार नहीं होगा शरीर समाप्त तो हो जाएगा और चेतन आत्मा निकल जा तब भी नहीं हो पाएगा इसलिए इन दोनों को भी शरीर का आत्मभूत कहा जाता है आत्मभूत का मतलब सत्ता प्रदायक तभी तक शरीर है जब तक शरीर में इन दोनों का अस्तित्व है इस प्रकार इनमें आत्मत्व की आशंका हो सकती है दोनों में भी दोनों शरीर को सत्ता प्रदान करने वाले होने से शरीर से होने वाले व्यवहार के हेतु होने से यही कहा टीका में टीकाकार ने कि तयो अन्य विना बिना शरीर स्थिति अभावात तयोहो आत्मत्व तो शंका कि इन तयोहो ये निर्धारण में सी समझना तो तयो अन्य का मतलब प्राण तथा आत्मा इन दो में से एक के बिना भी शरीर की स्थिति संभव न होने से शरीर स्थिति अभाव तयोहो आत्मत्व तो शंका इन दोनों में आत्म तो शंका होगी आत्म आशंका हो सकती है तो ये दो आत्मा शरीर में प्रविष्ट है इनमें से वास्तविक आत्मा कौन है सुनाई नहीं दे रहा है किसी को घंटी बज बद रही बदरे तो ये आशंका हो सकती है दो में से कौन आत्मा है इस प्रकार की ये कहा गया अब तयो अन्यतर आत्मोपास्यो इत्यादि वाक्य आ रहा है इसके अलग से अवतरण टीका भी है ये सब चर्चा हम लोग करते हैं कल